वचन नंबर 33 मौत से पहले अमृत को जानो संत वाजिद ने गाया है काल फिरत है हाल रैन दिन लोई रेने राव अरुरंक गिने नहीं कोई यह दुनिया वाजिद बाट की धूब है हरिह हाँ, हरि हाँ यह दुनिया वाजिद बाट की धूब है हरी हाँ पानी पहले पाल बंधे तो खूब है, है। काल फिरत है हाल रहन दिन लोई रे भगवान श्री इन मधुर वचनों का तात्पर्य समझाने की अनुकंपा करें काल फिरत है हाल रहन दिन लोई रे लोगों ध्यान रखो काल फिरत है हाल रहन दिन लोई रे ठीक कहते वासी मृत्यु दिन रात घूम रही खोजती तुम्हें तलाशती तुम्हें भागो कहीं बच न पाओगे मैंने सुना है एक सम्राट ने रात सपना देखा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा लौट कर उसने देखा सपने में एक काली छाया भयंकर बीभत्स घबराने वाली पूछा तू कौन है उस छाया ने कहा मैं मृत्यु और तुम्हें सूचना देने आई हूं कल सूरज के डूबते तैयार रहना लेने आती हूं आधी रात ही नींद खुद गई ऐसे सपने में किसकी नींद ना खुल जाएगी घबरा के सम्राट उठाया आधी रात थी सपना शायद सपना ही हो मगर कौन जाने कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं इस दुनिया में बड़ा रहस्य यहां जो सच जैसा मालूम पड़ता है अक्सर सपना सिद्ध होता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो सपना जैसा मालूम होता है सत्य सिद्ध हो जाता सपने और सत्य में यहाँ बहुत फर्क नहीं शायद एक ही सिक्के के दो पहलू सम्राट डरा रात ही आधी रात ही ज्योति बुलवा लिए कहा कि सपने की खोजबीन करो उस समय के जो फ्रायड होंगे जंग एडलर मनोवैज्ञानिक सब बुला लिए राजधानी में थे बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक और ज्योति और विचारक वो सब आ गए अपने अपने शास्त्र लेकर और उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया इसका अर्थ क्या है कोई कुछ अर्थ करे कोई कुछ अर्थ करे अपने अपने अर्थ सम्राट तो घबराने लगा वैसे ही विभूचन में पड़ा था इनके अर्थ सुन के और इनका विवाह सुन के और उलझ गया शास्त्रों से अक्सर लोग सुलझते नहीं उलझ जाते पंडितों की बातों से सुन के लोगों का समाधान नहीं होता और समाधान पास हो तो वह भी चला जाता है तर्क जाल से समाधान हो भी नहीं सकता उनमें बड़ा विवाद छिड़ गया उनमें बड़ा अहंकार का उपद्रव मच गया उनको प्रयोजन ही नहीं, नहीं सम्राट से सम्राट ने कई बार कहा कि भाई मेरे नतीजे की कुछ बात करो क्योंकि सूरज उगने लगा और सूरज उगने लगा तो सूरज के डूबने में देर कितनी लगेगी मुझे कुछ कहो कि मैं करूं क्या मगर वो तो विवाद में तल्लीन थे वो तो अपने अपने शास्त्रों से उधरण दे रहे थे वो तो अपनी बात सिद्ध करने में लगे थे आखिर सम्राट का बूढ़ा नौकर था उसने सम्राट के पास आके कहा यह विवाद कभी समाप्त नहीं होगा और शान जल्दी आ जाएगी मैं जानता हूं कि पंडितों के विवाद कभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते सदियां बीत गई कोई निष्कर्ष नहीं जैन बौद्ध अभी भी विवाद करते हिंदू जैन अभी भी विवाद करते ईसाई हिंदू अभी भी विवाद करते विवाद जारी है आस्तिक नास्तिक विवाद कर रहे हैं विवाद जारी है हजारों साल बीत गए एक भी तो नतीजा नहीं तो क्या आप सोचते हैं सांझ होते होते नतीजा ये निकाल पाएंगे इनको करने दो विवाद मेरी मानो ये महल इस महल में अब क्षण भर भी रुकना ठीक नहीं यहां से भाग चले भाग जाओ तुम्हारे पास तेज घोड़ा है ले लो और जितने दूर निकल सको इस महल से निकल जाओ इस महल में जो सूचना मौत ने दी है तो इस महल में आप रुकना ठीक नहीं इनको विवाद करने दो बचेंगो बचोगे तो बाद में इनका निष्कर्ष समझ लेना बात सम्राट को भी समझ में आई कुछ करना जरूरी और क्या किया जा सकता है लिया उसने अपना तेज घोड़ा और भागा पंडित विवाद करते रहे सम्राट भागा सांझ होते होते काफी दूर निकल आया सैकड़ों मील दूर निकल आया ऐसा तेज उसके पास घोड़ा था खुश था बहुत एक आमों के बगीचे में सांझ हुई तो रुका घोड़े को बांधा न केवल महल छोड़ाया था साम्राज्य भी अपना पीछे छोड़ आया था यह दूसरे राज्य में प्रवेश कर गया था घोड़े को बांधा घोड़े को थपथपाया, धन्यवाद दिया कहा कि तू मुझे ले आया इतने दूर दिन में तू एक बार रुक के भी सांस ना ली मैं तेरा अनुग्रही जब वो ये कह ही रहा था सूरज ढल रहा था अचानक चौंका वही हाथ जो रात सपने में देखा था कंधे पर लौट के देखा मौत खड़ी खिलखिला हंस रही सम्राट ने पूछा कि बात क्या है मौत ने कहा कि धन्यवाद मुझे देने दें आपके घोड़े को आप ना दें क्योंकि मैं बेचैन थी इसलिए रात सपने में आई थी मरना तुम्हें इस अमराई में था इतना फासला और कुल चौबीस घंटे बचे तुम पहुंच पाओगे कि नहीं चिंता मुझे थी मौत तुम्हारी यहां घटनी थी घोड़ा ले आया ठीक वक्त पर ले आया गजब का घोड़ा है तुम भागो के कहां कौन जाने तुम जहां भाग के जा रहे हो वहीं मौत घटनी हो उसी अमराई में मौत तो घटनी है भाग के जाने का कोई उपाय नहीं है मौत तुम्हें चारों घड़ी खोज रही है चारों याम खोज रही है काल फिरत है हाल ऋण दिन लोई रे हने राव अरंक गिनो नहीं कोई रे और मौत किसी की चिंता नहीं करती कि तुम धनी हो कि गरीब पदवीधारी हो कि पदवीहीन राजा हो कि रंक किसी की गिनती नहीं करती यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है हरिह हाँ, पानी पहले पाल बंधे तो खूब है ये ऐसा ही समझो ये दुनिया ऐसे है जैसे हाट भरी हो बाजार भरा और डर हो आकाश में बादल घिरे हो तुम अपनी दुकान लगा रहे हो पानी गिरने के पहले अगर पाल तंजाये तो ठीक है हरिहा पानी पहले पाल बंधे तो खूब है ख्याल रखना ये बादल तो घिरे हैं आकाश में मृत्यु के इनके पहले पाल तन जाए तो ठीक है इनके बरसने के पहले मौत इसके पहले तुम्हें पकड़े तुम जरा अमृत का स्वाद ले लो तो पाल तंजाय मौत आए इसके पहले तुम परमात्मा को थोड़ा जान लो तो बात बन जाए तो बिगड़ी बन जाए हरिह पानी पहले पाल बंधे तो खूब है पानी तो बरसेगा बादल घिर रहे हैं घुमड़ रहे हैं बिजली कौंध रही जल्दी करो अपना तंबू तान लो कुछ सुरक्षा का उपाय कर लो यहां का तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा इसलिए इससे कोई सुरक्षा नहीं हो सकती कुछ पर की कि सुध लो डोला लिए चलो तुम झटपट छोड़ो अटपट चाल रे सजन भवन पहुंचा दो हमको मन का हाल बिहाल रे बर्खा ऋतु में सब सहेलियां मैके पहुंची आए रे बाबुल घर से आज चली हम पी घर लाज बिहाय रे उनके बिन बरसती रातें कैसे कटें अचूक रे पी की बाह उसीस न हो तो मिले न मन की मिटे न मन की हुखरे डोले वालो बढ़े चलो तुम आया संध्या काल रे ढली दोपहरी किरने तिरछी हुई सांझ नजदीक रे अभी दूर तक दीख पड़े है पथ की लंबी लीक रे आज सांझ के पहले ही तुम पहुंचा दो पी गहरे हम कह आई हैं इंदर से रात पड़ेगा मेरे घन गर्जेंगे रस बरसेगा होगी सृष्टि निहाल रे डोला लिए चलो तुम जल्दी छोड़ो अटपट चाल रे बाबुल के घर ने भरा है घर है द्वैत विचार रे साजन के नवनेह सलील में है अद्वैत विहार रे हृदय से हृदय प्राण से प्राण आज मिले भरपूर रे पिए मैं तीए मैं पी जब हो तब हो संभ्रम दूर रे दूर करो पथ के अंतर का अटपट जंजाल रे डोले वालो बढ़े चलो तुम आया संध्या काल रे जल्दी करो सांझ गिरने लगी डोले वालो चले चलो तुम झटपट छोड़ो अटपट चाल रे साजन भवन पहुंचा दो हमको मन का हाल बिहाल रे उस प्रभु का थोड़ा अनुभव हो जाए ढली दोपहरी किरण तिरछी हुई साँझ नजदीक रहे अभी दूर तक दीक पड़े पथ की लंबी लीक रहे आज सांझ के पहले ही तुम पहुंचा दो तो पी गए रहे और भी बहुत बहुत जन्मों में तुम चले हो और पिया के घर तक नहीं पहुंचे सांझ बहुत बार पड़ गई और तुम पिया के घर से दूर ही रह गए और, और न मालूम कितने बाजारों में और कितनी हाटों में तुम्हारी दुकान उजड़ी वर्षा आ गई मेघबर से और तुम पाल नहीं तान पाए इस बार ना चूको बार बार चूके हो इस बार ना चूको अब कुछ करो ठीक कहते वाजिद यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है हरिया हाँ पानी पहले पाल बंधे तो खूब है तो मजा आ जाए पानी के पहले पाल बंध जाए मौत के पहले अमृत का थोड़ा स्वाद आ जाए आ जाए अमृत का स्वाद तो जिंदगी कुछ और हो जाती जिंदगी ही कुछ और नहीं हो जाती मौत भी कुछ और हो जाती सारा स्वाद बदल जाता दृष्टि बदल जाती तो सारी सृष्टि बदल जाती